चतुर्थ आध्यात्मरामणबालका चतुसर्ग वसी न उक्तस्तूराज दसरसा कृतकृतवा मेरे प्रमुदता आहूय राम राणेती चादर आलिंग्यम्य व्यग्राय कौशिकाय समर्पयत वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर राजा दशरथ ने उस समय अपने को कृतकृत्य माना और प्रसन्न चित्त से आदरपूर्वक हे राम हे राम हे लक्ष्मण ऐसा कहकर पुकारा तथा तो उन दोनों भाइयों के आने पर उन्हें हृदय से लगाकर और सिर सूंघ श्री को सौंप दिया भगवान विश्वामित्र तथिष्टो भगवान्श्वामतापवाशीर्भि अभिनंदाथ आगतौ राम लक्ष्मण गृह्वा चापतूर बाण खड्गधधर यज किंचिदेश अतिम्य राम रामूय भक्ति तब अति प्रतापी भगवान विश्वामित्र जी ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देकर सम्मानित किया और फिर धनुष तरकस बाण एवं खड्ग आदि से सुसज्जित होकर अपने पास आए हुए राम और लक्ष्मण को सांस लेकर वहां से चल पड़े थोड़ी दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने भक्तिपूर्वक राम को बुलाया ददौबलामित योणमात्रुतमा छुछ न जायते उसे देव निर्मित बला और अति बला नाम की ऐसी दो विद्याएं दी जिनके ग्रहण करने से ही क्षुधा और दुर्बलता आदि की बाधा नहीं होती तत उत्तीर्य गंगाम ते विश्वामित्रस्तदा प्राह रामम सत्य पराक्रम तदनंतर गंगा जी को पार कर वे ताटका वन में आए तब विश्वामित्र जी ने सत्य पराक्रमी राम से कहा अत्रसी ताटका नाम राक्षसी काम रूपिणी बाधते लोकमखिल जयिताम अविचारय यहाँ एक ताट का नाम की इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी रहती है जो इस प्रदेश के समस्त निवासियों को अत्यंत कष्ट पहुंचाती है तुम बिना कुछ सोच विचार किए उसे मार डालो तथे ते, ते धनुराधा सगुण रघुनंदन टम शब्देना शब्द तब रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कर धनुष पर प्रतंचा चढ़ाकर कर टंकार किया जिसके शब्द से वह संपूर्ण वन गुंजायमान हो गया तछ्रुता सहमान घोर रूपणे क्रोध सम्मूर्चिता रामम अभिद्रुद्राव मेघवत उस शब्द को सुनकर घोर रूपिणी का उसे सहन न कर सकने के कारण क्रोध से पागल होकर मेघ के समान राम की ओर दौड़ी तामे के न सरण आशु मास सक्षसे पपात विपने घोरा वनते रुधिर बहू भगवान राम ने तुरंत ही उसके वक्षस्थल में एक बाण मारा जिससे वह घोर राक्षसी बहुत सा रुधिर उगलती हुई उस वन में गिर पड़ी ततोति सुंदरी यक्षी सर्वाभरणूषिता सापादि साचता मुक्ता नवाम परिक्रम्याम फिर साप वस्चता को प्राप्त हुई वह ताटका श्रीरामचंद्र जी की कृपा से मुक, साप मुक्त होकर एक सर्वालंकार विभूषित परम सुंदरी यक्षिणी हो गई तथा रामचंद्र जी की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा से स्वर्ग लोक को चली गई ततो तथोशिष्ट परमग्राज विचित किंचन सर्वास्त्र मंत्रम प्रत्याभिराय दधो मुनिन्द्र तब मुनिवर विश्वामित्र जी ने अति हर्षित होकर राम जी का आलिंगन किया और उनका शीर सुंघ कुछ सोच विचार कर रहस्य और मंत्रादि के सहित समस्त अस्त्र शस्त्र प्रीतिपूर्वक अभिराम राम को दिए इति श्रीमद् आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे चतुसर्ग